ना है ना तो तो सबके यहाँ है लेकिन विशिष्ट चिदचित विशिष्ट लोग नहीं कहते हैं क्यों चीज विशिष्ट का मतलब क्या है किनसे विशिष्ट है अंश से विशिष्ट से, से किस है? से, से, से, से, है? से, से नियाम से विशिष्ट शेष से नियाम से अंश से शरीर ऐसी विशिष्ट चेतना चेतन शरीर से विशिष्ट ऐसा दूसरा नहीं मानते विशिष्ट मानने पर धर्मों से विशिष्ट तो मानेंगे सतसंकल्पत्वादी पर ऐसा मतलब नियम में से अंश से, से रूप शरीर से विशिष्ट ऐसा नहीं मानते शरीर आत्मभाव नहीं तो विशिष्टता स्वीकार करना पड़ेगा दूसरे की बात तो यदि माननी पड़े तो उसको अब कहते हैं अब सिद्धांत आ सकती है शरीर का औसत नहीं कह देखिए अंश का मतलब यह है यहाँ पर गीता में क्या आया ममाई वा जीव लोग जीव मनातना जीव क्या है मेरा अंत अंश का मतलब यहाँ पर भाग नहीं है जैसे जो सांकर मत वाले वैष्णव मत का खंडन करते हैं और कहते हैं गीता में भी जो भगवान ने अंश कह दिया वो कहना वो उचित नहीं है नंडी स्वामी अंश कर सकते हैं स्वरूप रोजन में और वैसे अंश का प्रसिद्ध क्या है जैसे की पुस्तक के अंश क्या होते हैं उसके पृष्ठ है न उसके पृष्ठ अंश होते हैं ना कपड़े के अंश क्या है उसके तंतु तो अंश होते हैं तो शंकर वाले कहते हैं की जो अंश है गीता में ठीक नहीं है अंशांश भाव नहीं हो सकता है क्योंकि जो वस्तु अंश वाली होती है वो बिना सी होती है अंश का मतलब अवयव अंश का मतलब क्या समझते हैं अवयव वाली वस्तु कैसी होती, होती है बिना सी मतलब आये समझ में अब न अंश का तो भाग अर्थ में भी प्रसिद्ध है ना लोग विभाजन करते हैं संपत्ति का कहते हैं या हमारा अंश है आपका अंश है विवाह करते हैं फिर ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि हम उनको इस संस में समझे इस में नहीं समझे इस अंश में हम समझ ही नहीं सके स्वभाव को लेकर के तो स्वभाव का हिसाब कोई साबियो पदार्थ है क्या नहीं, इस में हम उनको नहीं जानते थे तो यहाँ तो खंड अर्थ में नहीं हुआ ना नहीं हुआ तो अब ध्यान देना अंश का मतलब है सिद्धांत में विशिष्ट वस्तु एक देश क्या विशिष्ट वस्तु न एक विशिष्ट वस्तु के एक भाग को अंश कहते हैं बताई सोचने तो जो विशिष्ट वस्तु के एक भाग को अंश कहते हैं तो जो परमात्मा है वो चेतना चेतन से विशिष्ट है और विशिष्ट मतलब विशेषण सहित विशिष्ट ब्रह्म का ये भाग क्या हुआ चेतन और चेतन तो ये दोनों क्या हो गए अंश हो गए अंश है और शरीर भी है अंश शरीर ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं है पर यह अंश है और शरीर भी है इनका शरीर शरीर ही भाव मतलब इनका शरीरत्व तो यश आत्मा शरीर शरीर इन परिवारों से सिद्ध है और अंश भी है क्योंकि विशिष्ट वस्तु का एक देश है अंश जो है विष्णु पुराण में एक अंश कह रहा है और गीता भी कह रही, या को रही बाते है बातें समझ में तो ये तो विशिष्ट का है ना विशेष तो आप नहीं समझे विशिष्ट वस्तु का एक भाग अंश कहलाता है क्या सुन दो पहली बात तो सुनो क्या तुम कहे उसको बोलो विशिष्ट वस्तु का एक भाग अंत हम हम जो कहे उसको ठीक से ध्यान दो फिर प्रश्न करो तो हम पुरुष का उत्तर देंगे आपको तो हम जो कहते हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करो तब तो उत्तर दिया जा सकता है अंत किसे कहते हैं बोलो विशिष्ट का एक भाग विशिष्ट वस्तु का एक भाग तो विशिष्ट परमात्मा विशिष्ट का मतलब क्या होता है विशेषण को लेकर की विशेषण को छोड़कर विशेष अच्छा तो विशिष्ट का एक भाग चेतन और अचेतन है की नहीं है नहीं। चेतन चेतन, चेतन, से विशिष्ट ने, तो चेतन, चेतन तो है से लेकर विशिष्ट है नहीं मैं आग, आग, एक मिनट मतलब चेतन अचेतन से विशिष्ट भ्रम में तो विशिष्ट कहने से तीन का ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ विशिष्ट कहने से तीन का समूह आया इसमें एक प्रधान है दूसरा अप्रधान है तो विशिष्ट में आई बात अब देखना विशिष्ट के अंतर्गत ही चेतन चेतन है या उससे अलग है तीन के समुदाय ही विशिष्ट तो है जो तीन का समुदाय विशिष्ट है या अतिरिक्त विशिष्ट है तीन का समुदाय ही विशिष्ट है तो उस समुदाय से अतिरिक्त चेतन चेतन है या उस समुदाय के अंतर्गत है तीन के अंतर्गत चेतन अचेतन है या उससे अलग है बता ये बताइए एक एक एक एक विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट है है है है नहीं नहीं नहीं नहीं तीन तो तो चीज हो गया तो नहीं, एक ही है। नहीं नहीं। आप देखो दो से एक है ना वस्तु ठीक एक है, एक है। और जो विशिष्ट वस्तु एक है यदि उनको विशेषण और विशेष को अलग अलग गिनेंगे तो कितना हो गया तीन नहीं नहीं नहीं जितना पूछें उतना उत्तर दो बात समझना है जितना पूछें उतना उत्तर दो उसको समझ करके फिर आगे प्रश्न करो बताए समझ में हमारी बात पूरा बिना समझे प्रश्न करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा हम उत्तर देंगे लेकिन उसको पूरा जो हम कहते हैं उसके अनुसार चलो और जो हम पूछें उत्तर दो तो आपको प्रश्न आपका समझ में आ जाएगा ऐसे नहीं कुछ होता है नहीं? तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप समझना नहीं चाहेंगे तो होने वाला नहीं है हम जो पहले हम जो कहे वो पहले सुन लो इसके बाद फिर प्रश्न करो तो वो एक छात्र का एक मर्यादा है और उसको बिना समझे वो प्रश्न उठाना अच्छी बात नहीं है हम ये कह रहे हैं कि जो विशिष्ट है ना दो विशेषण से विशिष्ट तो विशिष्ट एक है यही आप कहते हैं ना विशिष्ट वस्तु एक है अब विशेषण और विशेष को अलग अलग गिने तो कुल संख्या कितनी है।, है अब तीन कहने के बाद में प्रश्न कर सकते हो बिना तीन कहे उत्तर दिए प्रश्न करना अब आपका ये कहना हो सकता है कि जब वो तीन हो गए तो विशिष्ट ना। ये कह सकते हैं ना बात तो यही है ना तो ध्यान देना कि दो विशेषणों से विशिष्ट एक है तो जब विशिष्ट एक है तो जो विशिष्ट एक कहा जाता है तो दो को छोड़ करके कि दो को ले करके दो को ले हाँ विशिष्ट एक है इसका मतलब हुआ की दो विशेषणों का आश्रय एक है दो विशेषणों का आधार एक है यही मतलब है ना यही मतलब है ना पर वहां पर देखना यदि गणना करते हैं तो तीन होते हैं कि नहीं होते okay. दो से विशिष्ट एक पर okay. कुल तो समुद्र तीन संख्या है कि नहीं है okay. कुल संख्या कितनी है okay. तीन है अच्छा अब ध्यान देना जो विशिष्ट वस्तु एक है और वहाँ उसके प्रकारों को भी गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे तीन ऐसा कहेंगे ना दो प्रकारों से दो विशेषणों से विशिष्ट कहेंगे ना क्या दो विशेषण से विशिष्ट परमात्मा ये कहेंगे ना नहीं। अब यदि कहें कि यहाँ पर विशेषण और विशेष को मिलाकर गिनती करो तो कितनी होगी तीन होगी मिलाकर तीन गिनती होगी तो अब ये इतना अवश्य ध्यान रखना यदि विशेषण ना हो तो आप विशिष्ट कह सकते हैं क्या नहीं ये बताइए विशेषण ना हो तो विशिष्ट कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते है तो जब विशिष्ट को एक कहा जाता है इसका मतलब है प्रधान एक है तो प्रधान की एकता का कथन करने पर आप्रधान आप का का निराकरण नहीं होता है बात समझ में क्या प्रधान के एकत्व का कथन करने पर अप्रधान का, का निराकरण होता है क्या यदि विशेषण हो ही नहीं तो फिर विशिष्ट कैसे बनेगा क्या विशिष्ट कहीं ही नहीं बनेगा बात आती है समझ में तो हम क्या कहते हैं कि विशिष्ट के एकत्व का कथन करने पर विशिष्ट के एकत्व का कथन करने पर विशेषण का निराकरण होता है क्या नहीं निराकरण तो नहीं होता है तो जब विशिष्ट एक विशिष्ट का मतलब है एक समूह विशिष्ट का क्या मतलब है उसमें एक प्रधान है दो अप्रधान है एक प्रधान है दूसरे क्या है अप्रधान है अच्छा तो अब अब बोलो कुछ यहाँ बोलो किसने मतलब विशिष्ट का मतलब क्या है एक प्रधान विशिष्ट मतलब एक प्रधान एक प्रधान को कहने पर आप प्रधान का था निराकरण होगा क्या नहीं तो अब देखना कि जो विशिष्ट वस्तु है तो विशेषणों को लेकर के है कि छोड़ करके है विशेषणों को लेकर ले तो अब उसका एक भाग विशेषण हुआ कि नहीं हुआ पहले बोलो विशिष्ट वस्तु विशेषणों को लेकर है कि छोड़ कर है लेकर है? ले है तो जो विशेषणों को लेकर के विशिष्ट वस्तु है तो उसका एक भाग विशेषण होगा कि नहीं होगा ये बताइए विशेषणों को छोड़कर विशिष्ट कहा जा सकता है नहीं। जब विशेषणों को लेकर विशिष्ट कहा जाता है तो विशिष्ट वस्तु का एक भाग चाहे वो प्रधान है या अप्रधान है ये प्रश्न लगे। पर एक भाग तो है भले ही अप्रधान भाग है उसका नहीं। नहीं। भले ही उसका क्योंकि जब ब्रह्म सविशेष है तो मतलब उनको लेकर के ही जो कहते हैं विशिष्ट ब्रह्म है तो लेकर के ही जो जगत ब्रह्म है तो उनको लेकर ही तो है विशिष्ट ब्रह्म है जगत ब्रह्म है तो जगत को लेकर ही तो है ब्रह्म संत का प्रयोग जगत के अंतरात्मा के लिए भी है और विशिष्ट के लिए भी है पता ही समझ में मतलब विशेष से जो ब्रह्म स्वरूप है उसको भी ब्रह्म कहेंगे और विशिष्ट को भी ब्रह्म कहेंगे मतलब विशेष से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म भी ब्रह्म है और विशेषणों के सहित भी ब्रह्म है तो कोई भी विशिष्ट वस्तु विशेषण को छोड़कर नहीं कही जाती है विशेषण को लेकर ही कही जाती है तो विशिष्ट वस्तु का कोई भाग प्रधान है कोई भाग अप्रधान है जो शुरू है वो विशिष्ट वस्तु का प्रधान भाग है विशिष्ट वस्तु का प्रधान भाग, भाग है और विशेषण कैसे भाग है तो विशिष्ट वस्तु के एक भाग विशेषण हुए विशिष्ट वस्तु का एक भाग क्या हुआ तो एक भाग होने से इसको क्या कहा गया अंश कहा गया अब बोलो बोलो हाँ प्रश्न करना अच्छा है पर बात को पूरा हो जाना चाहिए है न सुन लो हम कुछ पूछे उत्तर दे दो तो उसी में समाधान हो जाएगा समाधान उसी में निकल आता है ऐसा है तो जब अब ये देखो ये सब बातें यहाँ शुरू में दी हुई है देखिए इस तो सब को शुरुआत में कहा प्रश्न था तो वो यही दिया हुआ है यार आरम्भ तो तीन पेज निकाली है संक्षेप में आप ज्यादा अपने वहां जाकर पढ़ लेना है ना तीन तो देखना जैसे अग्नि और काष्ठ काष्ठ की अग्नि और दोनों एक द्रव्य का अलग अलग है अग्नि तेज है? तीन तेज निकला अग्नि और काष्ठ की का न होने पर भी मंथन से पूर्व अग्नि वाले काष्ठ में मंथन से पूर्व कैसी अग्नि है कास्ट में से पूर्व अग्नि में काष्ठ में अग्नि रहती है ना तो मंथन से पूर्व जो अग्नि है वो कैसी है अग्नि मंथन से उद्भूत हो जाती है मंथन से पूर्व अग्नि वाले काष्ठ में एक शब्द का प्रयोग होता है एका कहा जाएगा नब जब काष्ठा कहा जाएगा तो अग्नि तो उसमें है हुँ. फिर भी एक शब्द का प्रयोग हो रहा है ना अच्छा और देखना गर्भस्थ प्राणी और गर्भिणी गर्भस्थ प्राणी जो गर्भ शिशु है ना और गर्भिणी ये दोनों एक है क्या नहीं तो स्वरूप एकता न होने पर भी गर्भवती प्राणी में एक शब्द का प्रयोग होता है कि गर्भ ने वाली ने एक महिला होगा ना तो गर्भ को उसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है गर्भ को तो छोड़ा थो जा रहा है क्या उसको तो लेकर शब्द का प्रयोग है अनेक कृमि आदि की उनके आश्रय प्राणी के साथ जैसे एक प्राणी में बहुत सारे कृमि रहते हैं तो दोनों एक होते हैं क्या तो प्राणी के साथ स्वरूप एकता न होने पर भी अनेक कृमि आदि से प्राणी के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कहते प्राणी है, एक देवदत्त <differ estratég flush> है तो उसमें एक कृमि आदि सब है कि नहीं शरीर के अंदर कोशिकाएं कितनी है कितने तो बहुत सारे हैं वैसे जीव और प्रकृति की ब्रह्म के साथ स्वरूप एकता न होने पर भी जीव और प्रकृति का ब्रह्म में अंतर्भाव होने के कारण ब्रह्म <सथ> <the> <truth> एक ही है इस प्रकार ब्रम में एक शब्द का प्रयोग होता है यह एकत्व का व्यवहार औपचारिक नहीं है मुख्य है जिस प्रकार प्रधान संख्य पदार्थ की गणना करने पर ध्यान देना संख्या जिसमें रहेगी उसे कहेंगे संख्य संख्या जिसमें रहेगी क्या उसे कहेंगे तो देखो जैसे एकापटा कहेंगे ना प्रधान संख्य पदार्थों की गणना करने पर भी उसमें उन पदार्थों में विद्यमान रूप आदि की गणना नहीं की जाती है जब कहेंगे पटाहा तो उसके रूप रस ग्रंथ स्पर्श को लेकर गिना है की केवल विशेष को गिना है मतलब है तो पट में सब पर जब एका पटा कहेंगे तो एकत्र एक शब्द एक का प्रयोग किसको लेकर के है समझ में तो वहां पर विशेष की गणना की गई है और उसके विशेषण नहीं गिने गए हैं तो वही जो कहते हैं ब्रह्म एक है तो विशेष को लेकर एक कहा जाता है और वो विशेषण कर अच्छा अब आगे देखना जिस प्रकार प्रधान संख्य पदार्थों की गणना करने पर उन पदार्थों में विद्यमान रूप आदि की गणना नहीं की जाती है उस प्रकार प्रधान संखे पदार्थ की गणना करने पर संख्या की गणना नहीं की जाती है संखे पदार्थ की गणना करने पर जैसे देखना जब कहा जाए कि एक पट तो पट में एकत्व तो है कि नहीं है तो एक तर तो पट दोनों को लेकर के वहां दो बोल दिया जाएगा क्या पट तो एक ही कहा जाएगा अब ये देखना ऐसा होने पर भी ऐसा होने पर भी जैसे संख्या का फलाप नहीं किया जाता है मतलब तो भले ही स... संख्या की गणना करने पर संख्या की गणना नहीं की जाएगी जैसे चार पट बोलेंगे तो पट को लेकर है कि या उसकी उसमें संख्या को गिना गया क्या पट में विद्यमान संख्या को तो नहीं गिना गया नहीं चार चार आठ कहना पड़ेगा ऐसा होने पर भी जैसे संख्या का अपलाप नहीं किया जाता है वैसे ही एक अद्वैत ब्रह्म का कथन करने पर उसके विशेषणों का अपलाप नहीं किया जा सकता है विशेषणों का अपलाप आप बाएं फैज धने दोनों देख लेना ठीक है अब बोलो फिर आगे चलेंगे हो जाएगा आपका राम जी हाँ. ये दोनों पेस, बाएं, बाएं ना दोनों देख लेना आपका जो प्रश्न है ना राम इस विषय से, से संबंधित है दोनों तरफ देख लेना बाएं बाय में ने में अब बताता हूँ मैं अब प्रसंगानुसार कहो तो भेद बता दू मध्वाचार्य का भेद बता दे हुँ. तो ये देखना जैसे शाम के नरियाई के योग यह सभी द्वैतवादी दर्शन है तो इनमें जो है ना आत्म शरीर भाव शेष शेषी भाव अंशांति भाव तो ऐसा कुछ नहीं है ना तो जब विशिष्ट की बोला गया था कि धर्मी की और विशिष्ट के साथ एकता है तो विशिष्ट का मतलब ये शेष भूत नियाम भूत है ना शेष भूत नियाम भूत अंशभूत चेतन चेतन भूत विशेषण से विशिष्ट की एकता ऐसा तो वो नहीं मानते है ना तो प्रस्ती बात है और ये और ये आप ये देख सकते हो ये लिखोगे मध्वाचार का मत थोड़ा द्वित मत है छह प्रकार के भेद मानते हैं जीवेश्वर भिधा चयुआ क्या जीवेश्वर विधा चयुआ जड़ेश्वर स्वर विधा तथा जीवेश्वर भेद जीवेश्वर भिदा आकार है ना? जीवेश्वर भिदा शैवा जडेश्वर विदा तथा जीव भेदो मिथवा जड जीव जीविदा तथा जीवेश्वर, जीवेश्वर, तथा। जीवेश्वर जीवेश जीवेश्वर क्या भेदा तथा आगे? देखो दोबारा मिला लो जीवेश्वर विदा चै जडेश्वर विदा तथा जीव भेदो मिथस्ट जीव भेदो मिथस्तुआ जड जीव, जीव, प्रपन्... जीव, जीव भिदा तथा बोलो बोलो बोलो कहाँ तक जीव भेदो भेद जड़ जीव भिदा तथा जड जीव जड़ संस्कृत में जड होता है जड जीव जीवि तथा मिथस्य जड भेदोयम मिथस्य जड भेदोयम जड भेदो संस्कृत में जड कहेंगे है ना मिथस्य जड भेदोयम प्रपंचो भेदपंचकः प्रपंचो भेद प्रपंचकः भेद प्रपंचकः हां अब सुनो यहाँ पांच प्रकार का भेद का निरूपण करते हैं ये जीव ईश्वर विदा मतलब mm -hmm. जीव और ईश्वर का भेद जीव mm -hmm. और ईश्वर का भेद एक हो गया ना ये mm. एक नंबर हो गया जीव और ईश्वर का भेद दो नंबर पर होगा जडेश्वर विधा का था जड और ईश्वर का भेद जड और ईश्वर का भेद जैसे जीव और ईश्वर भिन्न है ऐसे जड़ और ईश्वर भी भिन्न है तो कितने भेद हो गए दो जीव भेदो मिथस हुआ और जीव वेदा मिठा मतलब जीवों का परस्पर में भेद जीवों का परस्पर में कितने भेद हो गए जीव कितने हो गए? बोलो कितने भेद हुए, कितने हुए? नुँ। कौन कौन नुँ। पहला बोलो क्या भेद है जीव का भेद और दूसरा का भेद और तीसरा जीव वेदों मिठा है ना मतलब जीवो का पारस्परिक भेद जीवों का तो कुल कितने भेद हुए? तीन। जड़ जीव जट कि जड़ और जीव का भेद। जड जीव... जीव और पदार्थों का पारस्परिक भेद जड पदार्थ भी एक है क्या तो जड पदार्थों का पारस्परिक भेद पांच हो गए ना प्रपंचो भेद पंच का ये पंच भेद पंच का अर्थ है ये पांच प्रकार का भेद ही प्रपंच है पांच प्रकार का भेद ही क्या है प्रपंच है ऐसा जो है ना भेद का अनुरूप करते हैं कि मध्वाचार का सिद्धांत क्या है द्वैत है द्वैत का क्या मतलब है भेद तो ये इस पांच प्रकार के भेदों का अनुरूपण करते हैं यदि आप कहना चाहें कि इस भेद को तो सभी मानते हैं तो ठीक है मानने मानते हैं लेकिन यहाँ शरीर आत्मभाव जो मान्य है वो मध्वाचार को मान्य इसलिए वो द्वैतवादी है बात में शरीर भावमान होने से ये अद्वैतवादी हैं और कैसे मानते हैं इस पर मध्वाचार के मत में क्या है कि दो प्रकार के तत्व हैं स्वतंत्र और अस्वतंत्र मध्वाचार के मत में तत्व कितने हैं दो, दो। स्वतंत्र और अस्वतंत्र उसमें तो स्वतंत्र है विष्णु भगवान स्वतंत्र क्या है दो भेद हैं भाव और अभाव भाव और अभाव अभाव के तीन भेद हैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव और अस्तंत भाव ऐसा कहते हैं तो हमने बताया कि इनके यहाँ तत्व दो प्रकार का है। स्वतंत्र, स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र कौन है विष्णु भगवान नारायण और अस्वतंत्र के दो भेद हैं भाव और भाव। अभाव अभाव है प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंताभाव और भाव के दो भेद हैं क्या भाव में के दो भेद हो गए क्या रमा मतलब स्त्री और जीव स्त्री और जीव और जिसमे भी क्या है कि श्री जी नित्य दुख से असंस्पृष्ट है मतलब सदा दुख से रहित है और जीव को वो दुख से संस्कृष्ट मानते हैं दुख से संस्कृष्ट हाँ अब ये जो है दूसरे दार्शनिक जीव को दुख से संश्रेष्ट मुक्त को कभी भी दुख से संश्रष्ट दूसरे नहीं मानते हैं है ना मध्वाचार के मत में दुख से संश्रेष्ट है सभी स्त्री को छोड़कर सभी ऐसा और ए... हा तो इस तरह का उनके यहाँ विभाग है मधुख के मत में और भक्ति से मुक्ति मानते हैं जिसमें क्या है जगत सत्य है जैसे पर क्या कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम यह मध्वाचार का कथन है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है तो ये भेद मान्य होने पर भी विशेषता इतने क्या है शरीर आत्म भाव उनके सिद्धांत में प्रतिपादित नहीं है बात ही में यही बड़ा भेदक हो जाता इतना अच्छी तरह समझ लेना की नदस्ती यथ सत्मया भूतम चराचरम यो लोकमाविस्त है या आत्मन के इत्यादि प्रकार से जो आत्मा शरीर भाव कहा गया है वो विशेषता सिद्धांत का आधार है इस बात को ध्यान रखना राम भद्राचार्य कुछ लिखे हैं पर उनको कुछ पता नहीं सिद्ध। कोई सिद्धांत वो जानते ही ये नहीं आत्मा परमात्मा सूक्ष्म तत् तो कुछ पता नहीं उनको यही उनकी है हालत पढ़े लिखे नहीं ना गुरु परंपरा से कुछ भी ऐसा न्याय जो व्याकरण पढ़ करके इस तरह उल्टी बल्ठी हो जाती है खेल वो तो न्याय भी नहीं पड़ेगा व्याकरणों का अध्ययन अच्छा जी तो ये मधु को अब समझ में आई बात मतलब भेद भेद और इसमें अंतर है अब आगे चलेंगे देखो तो भेद भेदी मैंने कल बताई थी ना हाँ अब देखो निर्विशेष अद्वैतवादी जो शंकर मत आ रहा है ऐसा सुनो कि भेद इसमें देखना निर्दिशेषा द्वैत मतानुसार फिर से लो फिर देखना द्वैत मतानुसार वेद शास्त्र मता भेद का प्रतिपादन नहीं कर सकता है श्रुति भेद का प्रतिपादन नहीं कर सकती है क्योंकि भेद तो प्रत्यक्ष <स्थिस> से सिद्ध है भेद किससे सिद्ध है प्रत्यक्ष घटपट आदि भिन्न भिन्न दिखाई देते नहीं दिखाई देते दिखा तो भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है श्रुति उसका प्रतिपादन नहीं कर सकती है क्योंकि स्मृति अज्ञात अर्थ का प्रतिपादन करती है किसका प्रतिपादन करती है और भेद कैसे सिद्ध है प्रत्यक्ष इसलिए क्या है, कि भेड, भेड नहीं है में। लेकिन ध्यान देना कि वेदों में भी भेद की बात आई नित्यो नित्याम चेतना चेतना नाम भोक्ता भोग्यम प्रेर चारम समेद आया की नहीं आया तो ये फिर संकर मत का कहना यहाँ पर जो वेदों में भेद का अनुरूपण है तो ये वाक्य भेद का विधान नहीं करते बल्कि भेद का अनुवाद करते है भेद का भेद का विधान क्यों नहीं करते क्योंकि से है और भेद का अनुवाद क्यों करते हैं भेद का निषेध करने के लिए क्या मृत्यु क्या, क्या या, मृत तो या नानास्तिकानास्ती की कुछ भी नानाप तू नहीं है भेद कुछ भी नहीं है श्रुति किसका निषेध कर रही है किंचन बोलो नाना भेद का निषेध कर रही है तो निषेध ज्ञान में या निषेध ज्ञान में मतलब अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है ना हुँ. तो जिसका निषेध करती है ना तो वो जिसका निषेध करती है उस तो उसका अनुवाद करती अनुवाद क्यों करती निषेध करने के लिए भोक्ता इत्यादि श्रुतियां भेद का अनुवाद क्यों कर रही है भेद का निषेध कौन श्रुति करेगी जैसे नहीं जाना किंचन तो विधान तो नहीं करती है बल्कि अनुवाद मात्र करती है इसलिए क्या है भेद स्तुति से सिद्ध नहीं है और भेद प्रतिपादक श्रुतियों का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है भेद प्रतिपादक श्रुतियों का स्वार्थ में प्रामाण्य मतलब यह भेद प्रतिपादक श्रुतियां अपने अर्थ का बोध करा करके प्रमाण नहीं है बात है समझ में और बल्कि भेद निषेधक निषेधकिया का स्वार्थ में प्रामांड मतलब भेद निषेधक श्रुतियां अपने अर्थ का बोध करा करके प्रमाणिक है कौन भेद निषेधक श्रुतियां ये अपने अर्थ का बोध करा करके प्रामाणिक होती है और भेद कहने वाली श्रुतियां प्रामाणिक नहीं बता इस बार नहीं प्रमाण का बोझ नहीं कराती है तो क्या करती है अच्छा, इसके आधार पर वेद तो सर्वप्रथम रचित है रचित नहीं हाँ, से, तो उस समय ये तो प्रत्यक्ष को लेकर के फिर उसमें कैसे कह सकते हैं कि वेद अनुवाद कर रहा है मतलब अनुवाद पहले जो कुछ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं देखो प्रत्यक्ष प्रमाण पहले से हैं तो लोग भी तो पहले से हैं लोग भी पहले से हैं तो अब ध्यान देना प्रत्यक्ष प्रमाण की पहले प्रवृत्ति होती है की शब्द प्रमाण की क्या होता है शब्द बोध और सा में क्या होता है पद ज्ञान तत्व पदार्थी शक्ति भी ज्यादा है ज्ञान के बिना संक्षेपोध होगा नहीं हो। तो ध्यान देना ज्ञान होने के लिए क्या आवश्यक है शक्ति ज्ञान शक्ति ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं प्रेख्टे नहीं इसलिए के सब है है है अनुमान होगी क्योंकि व्याप्ति व्याप्ति ज्ञान ज्ञान मूल तो जिसको ऐसे हैं से बाद में बढ़ेगा पहले तो अभी तो निर्विशेषा द्वैतवादी का क्या हुआ मतलब है है कि भेद से ज्ञात इसलिए उसका नहीं कर सकता है तो भेद का प्रामाण्य मतलब तो प्रामाणिकता अपने अर्थ का बोध कराने में नहीं है भेद का निषेध करने के लिए अनुवाद मात्र करती है ठीक है तो निर्विशेषा द्वैतवादी के प्रतिपक्ष में कौन आया द्वैतवादी ध्यान देना यह भेद शास्त्र से सिद्ध क्यों नहीं मानता है शास्त्र से, इस से सिद्ध इसलिए अच्छा। हाँ नहीं मानते क्यूँकी भेद प्रत्यक्ष से सिद्ध है कितना उत्तर हुआ अब ध्यान देना तो द्वैतवादी कहता है की देखो सुनो हिरणक सिपू क्या कहता था मैं ही सर्वेश्वर हूँ कहता था न तो मैं ही सर्वेश्वर हूँ तो अपना और सर्वेश्वर ऐसी अभेद समझता था न कि था। तो द्वैतवादी कहता है कि इस प्रकार के समान जो लोग कहते हैं मैं ही सर्वेश्वर हूँ इस प्रकार हे हिरण्य सिपू के समान यदि को कोई कहे कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ तो इस प्रकार अभेद किस प्रमाण से सिद्ध हुआ पता इस बार तो फिर अभेद भी क्या है जीव ब्रह्मिक अभेद भी प्रत्यक्ष से सिद्ध हो गया तो फिर क्या है कि अभेद भी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकता है जैसे द्वैतवादी ने कहा कि भेद प्रत्यक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता है तो कहेगा कि उसका भी कर सकता है अब देखो गंती सिद्ध कर से ज्ञात होता है जैसे भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है सिद्ध का क्या हाँ ये हम लग जाएगी उनकी हाँ? तो अब अभेद भी हमारी प्रिंटिंग है इस पुस्तक में आ गई तब निर्विशेषा द्वित कहेगा कि जो अभेद प्रत्यक्ष सिद्ध है तो हम वैसे अभेद को अभेद प्रमाण से सिद्ध नहीं मानते यहाँ अभेद होना चाहिए फिर हम देखेंगे अपनी कॉपी भी निकालना है ना मेरी समझते यहाँ अभेद होना चाहिए फिर कॉपी देखेंगे विशेषा तो इतवा कहेगा कि हम वैसे अभेद को वेद प्रमाण से सिद्ध नहीं मानते हैं वह तो भ्रम से सिद्ध है क्या कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ ये क्या ये भ्रम से सिद्ध है बताइश्वर में और जैसे हम, ईसरो गीता में आसवीं संपद कहा गया है ना ऐसी भावना ईसरो हम इसकी तरह आसवी संपद है तो हमारे द्वारा स्वीकृत अभेद विलक्षण है वो क्या है कि लोक सिद्ध अभेद नहीं है हमारे द्वारा स्वीकृत जो अभेद है वो विलक्षण है लोक सिद्ध नहीं है कि मैं सर्वेश्वर हूँ आपको समझे और यही जो विलक्षण अद्वैत है यही वेद प्रतिपाद्य है यही अभेद वेद के द्वारा प्रतिपादित है भेद वेदों के द्वारा प्रतिपादित नहीं है देखो इसको वह अभेद होना चाहिए देख लो फिर अद्वैत हो गया ना अद्वैता अद्वैत तो पहले ही हो गया था कि परस्पर विरुद्ध होने के कारण दोनों को स्वीकार करना ठीक नहीं अब सविशेषाद आया विशिष्टाद्वैता आया अब सुनिए क्या करते हैं भेद को हैं और अभेद को नहीं अच्छा और अभेदवादी क्या करते हैं, तो नहीं भेद भेद नहीं हैं। अभेद को, भेद को नहीं सुन लेना श्रुतियों में तो दोनों का प्रतिपादन है, नहीं। है? नहीं। कैसे सदैव अग्रासमीम अतिपादन है ने राष्ट्र का निषेध भी है और भोक्ता भोग्यमत्मा शरीरम और इत्यादि नित्यो भेद का प्रतिपादन करती हैं तो है दोनों का प्रतिपादन है ना तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में क्या है कि दोनों माना जाता है क्या माना जाता पर सिद्धांत तो अद्वैत ही है सिद्धांत क्या है पर यह ऐसा अद्वैत है जो की शास ये मतलब विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ऐसा अद्वैत है जो कि शास्त्र सिद्ध द्वैत का निषेध नहीं करता है शास्त्र सिद्ध द्वैत का निषेध बात में है अद्वैत पर अद्वैत है तो अद्वैत को तो मानते हैं पर इस सिद्धांत में शास्त्र सिद्ध द्वैत का निषेध नहीं किया जाता द्वैत का अपलाप नहीं किया जाता है तो सुनो भेद दो प्रकार का है स्वतंत्र भेद और देखो पुस्तक में देख लो भेद दो प्रकार का है स्वतंत्र भेद और ब्रह्मत्मा भेद ब्रह्मात्मक शब्द की वित्पत्ति देखेंगे पुस्तक में देखते चलो ब्रह्मत्मा यश पर आत्मा का है ना इस नियंत्रण के अनुसार ब्रह्म के द्वारा नियम में वस्तु मतलब ब्रह्म का शरीर वस्तु क्या कही जाती है पता है तो ये बताइए इस तो विशिष्टा सिद्धांत में चेतना चेतन निखिल पदार्थ कैसे है ब्रमात्मा थे ब्रह्मात्मा समझ गए और देखो विद्युते भेद विद्युते का व्यावर्तित कि जो वस्तु व्यावृत होती है व्यावृत होती है इसलिए भेद कह जाती है व्यावृत होती है मतलब भिन्न होती है व्यावृत होती है मतलब हाँ जो वस्तु व्यावृत होती है अथवा कही जो वस्तु भिन्न होती है उ, उ, उ, उसे क्या कहते हैं भेद तो भेदते देते, व्यावृत्येदा देते, इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्यावृत वस्तु क्या कही जाती है भेद बात है इस पर तो यहाँ अनोन्या भाव का वाचक है कि किसी वस्तु का भाव पदार्थ का वाचक है भेद सब्दे बोलो भिन्न वस्तु क्या हो गया? तो इसके अनुसार चेतना चेतन सभी पदार्थ को भेद कर सकते है की नहीं कर सकते घटपटादी <laughs> को भेद कर सकते इसके लिए मिलेगा है न अब देखो इस प्रकार ब्रह्मात्मक पदार्थों को ही ब्रह्मात्मक भेद कहा जाता है लग गया और इससे अन्न भेद स्वतंत्र भेद कहा जाता है अन्ध भेद कैसा कहा जाता है स्वतंत्र ब्रह्मात्मक पदार्थों को ही ब्रह्मात्मक भेद कहा जाता है और इससे भिन्न मतलब अब ब्रह्मात्मक भेद को स्वतंत्र भेद कहा जाता है तो यदि कहे कि सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हैं तो ब्रह्मात्मक भेद ही है स्वतंत्र पदार्थ हैं क्या तो स्वतंत्र भेद हो सकता है क्या तो इसको समझो थोड़ा सुनिए तो जो शास्त्र विचारक लोग हैं जो अनुभवी लोग हैं वो सभी पदार्थों को कैसा समझते हैं ब्रह्मात्मक Hein, hmm. है ना जो अज्ञानी मनुष्य वो पदार्थों को कैसा समझता है स्वतंत्र बताइए hmm. तो अज्ञानी की बुद्धि में स्थित जो स्वतंत्र पदार्थ है ना hmm. अज्ञानी की बुद्धि में स्थित जो स्वतंत्र पदार्थ है नादार्थ का वाचक है अज्ञानी की बुद्धि में स्थित जो स्वतंत्र भेद है उसका निषिध किया जाता है अथवा अज्ञानी की दृष्टि से जो है वस्ता कैसा है और ज्ञान अज्ञानी की दृष्टि से कैसा है वो स्वतंत्र तो उसका निषेध किया जाता है बताइए समझ में अज्ञानी की दृष्टि से जो अज्ञानी के बुद्धि में स्वतंत्र भेद है अज्ञानी ने जिसको स्वतंत्र समझ रखा है जिस भेद को उसका निषेध किया जाता है बताइए समझ में? ऐसा समझेंगे अच्छा अब देखो पाक जगह ये लौकिक मनुष्य घटपराधी रूप भेदों को ही देखते हैं ब्रह्म को नहीं हम्म अतः इनके द्वारा अनुभुमान भेद स्वतंत्र भेद है मिला राम जी मिलेंगे आगे देखेंगे अज्ञानी को घट वो में आता है और ज्ञानी को ब्रह्म वो में आता है ब्रह्म का क्या अर्थ है घट विशिष्ट को स्वतंत्री कैसा समझता है, कैसा है? हुँ। हुँ। ब्रमात्मा। ब्रमात्मा समझता है अब सुनो की ध्यान देना की अपने कहे हुए का निषेध कोई उन्मत्त व्यक्ति कर सकता है या फिर उसे वेद कर सकते हैं बोलो उन्मत्त व्यक्ति लगाइए तो आगे वही दिया होगा अब ये क्या कोई उन्मत ही अपने कहे गए का निषेध कर सकता है अपोर से भेद ऐसा नहीं कर सकते सुनिए तो अब देखना तो ये शंकर मत में क्या माना जाता है कि सुन लो की सुर्तिया भेद भेद कहती है ना नित्य नित्या नाम और भेद का निषेध भी करती है भेद कहती हो भेद का निषेध भी करती है, है। इसलिए क्या है की भेद वेद प्रतिपाद नहीं है और जब भेद प्रतिपाद नहीं भेद तो भेद ठीक क्यों है अनुवाद करने के लिए अनुवाद क्यों किया जाता है निषेध करने के लिए मृत्यु सातु आप नई नाना किंचन इत्यादि क्या किया जाता है भेद का निषेध और भेद का निषेध करने के लिए क्या करना पड़ेगा भेद का अनुवाद भेद का अनुवाद करना पड़ेगा तो भेद प्रतिपादक सुतिया वो क्या करती है भेद का अनुवाद करती है भेद का विधान नहीं करती है तो आधा हाँ और दूसरी बात क्या है कि भेद हाँ की श्रुतिया और निषेध भी करती हैं दोनों बात करती है ना इसलिए क्या है कि भेदादकियों का स्वार्थ नहीं है सिद्धांति का कहना है कि कोई उन्मत्त व्यक्ति ही अपनी कही गई बात का निषेध कर सकता है फोर से भेद ऐसा नहीं कर सकते है ठीक है तो जब तो इसलिए श्रुतिया क्या है की जो श्रुति भेद का प्रतिपादन करती है वही भेद का निषेध कर सकती है क्या उन्मत्त तो नहीं है नहीं। तो जो श्रुति जिस भेद का प्रतिपादन करती है उसी तो का निषेध करेगी क्या यदि करेगी उन्मत तो उन्मत्तृति समान लाभ करने वाली हो जाएगी इसलिए ऐसा माना जाता है क्या माना जाता है की श्रुति अपने कहे गये का निषेध नहीं करती तो फिर किस भेद का निषेध करती है श्रुति अब्रम्मात्मक भेद का निषेध करती है किस भेद का अब्रह्मात्मक भेद और प्रतिपादन किसका करती है ब्रह्मात्मक भेद का तो ध्यान देना श्रुति सिद्धांत में माना जाता है कि श्रुति अनुवादक नहीं है वेद का बल्कि श्रुति क्या है कि वेद का विधान करने वाली है करने का करने अनुवादक, भीड़ान भीड़ान नहीं। अनुवादक नहीं है बल्कि क्या है वेद का विधान करने वाली है और कैसे वेद का विधान करती है ब्रह्मात्मक वेद का और सुनो ध्यान से कोई कहना चाहे भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो शासकी कैसे विधान कर सकता है अरे प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध लोक से सिद्ध जो भेद है वो स्वतंत्र वेद है की प्रमात्मक वेद है त्मक भेद प्रत्यक्ष जो भेद है नहीं वो के तो ध्यान देना जो ये ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है शासपादन सुनो फल जी पुस्तक मत देखो जो कहते हैं कि भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है इसलिए शास्त्र उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है तो यह बताइए की ब्रमात्मक भेद प्रत्यक्ष कुमार से सिद्ध है तो भ्रहत्मक भेद कैसा है प्रत्यक्ष से क्या इसलिए शासन करेगा की नहीं करेगा मत ही समझ में तो शास्त्र भेद का विधान भी कर रहा है शास्त्र भेद का विधान करता है कि नहीं करता कैसे वेद का विधान करता है परमात्म भेद तो ये जो कहना है कि भेद प्रत्यक्ष माण से सिद्ध है विधान नहीं कर सकता है कैसे बनता है नहीं मार्ड से कैसा भेद सिद्ध है स्वतंत्र तो शास्त्र स्वतंत्र वेद का विधान नहीं कर सकता है और प्रत्यक्ष से सिद्ध परमात्मक भेद है क्या इसलिए शास्त्र कैसे वेद का विधान करेगा परमात्मक भेद का विधान करेगा बात में अच्छा अब सुनो देखिए अद्वैत शांक्रमत में क्या है कि विलक्षण अद्वैत मानते हैं ना कैसा अद्वैत है इसे किसी असूल के अनुभव से क्या सिद्ध है आम सर्वेश्वरा. तो ऐसे को अद्वैती मानते हैं क्या विलक्षण मानते हैं तो इसे विशिष्ट अद्वैत में क्या है लोग सिद्ध अद्वैत से विलक्षण मानते हैं लोग सिद्ध भेद से विलक्षण भेद मानते हैं तो अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा हाँ अब अंताप्रविष्टा शास्त्रा जना नाम कोई कुछ कार्यो को कहे मतलब कुछ कर्म को कहे और फिर उसको कहे की ये कार्य नहीं करना ये कार्य नहीं करना तो वैसे तो निशेद कर सकता है कि व्यक्ति दोनों का। कहे करके फिर बात को करे करे करे करो, किसी कार्यो के वो नाम ले मतलब करो फिर उसे कहे की ये कार्य नहीं करना नहीं करना चाहिए इस शास्त्र यदि ऐसा विधान करके निषेध कर दे तो विधान पुरा तो करना व्यर्थ हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा शास्त्र व्यर्थ नहीं कहता मतलब किसी देश काल में जो करने का विधान है अन्य देश काल में उसका निषेध हो सकता है तो पूरा निषेध तो नहीं होगा वो तो कर्म के लिए बात है कर्म के लिए बात है कि जिस देश काल में जो कर्म भेद है उससे भिन्न देश काल में वो निषेद हो सकता है वो हो सकता है पर ऐसे तो भेद और अभेद के लिए तो ऐसा नहीं होगा है ना तो भे और भेद क्या ध्यान देना कर्म कैसा होता है साध्य तो कभी करना किसी देश काल में करना किसी देश काल में नहीं करना ये भेद और भेद ये अभेद्य है क्या वस्तु तो अच्छा और देखो थोड़ा फिर हम बताते हैं ये बताइए विशिष्ट में दो है कि नहीं आराम चेतना चेतन दोनों विशेषण किसमें है तो विशिष्ट में दो है ऐसा तो कह सकते ठीक है अब जो एक विशेषण विशेषिका समूह है उस समूह में तीन है समूह में क्या है तीन है अच्छा समूह में तीन है तो ध्यान देना जब विशिष्ट कहते हैं ना तो विशिष्ट कहने से विशेषणों का अपलाप नहीं होता है विशेषणों का अपलाप नहीं होता है जब विशिष्ट कहते हैं तो वहाँ प्रधान एक है प्रधान तो प्रधान के एक होने पर भी अन्य दो अप्रधान का निषेध नहीं होता नहीं। है इसलिए जो तो विशिष्ट कहने से जिस समूह का बोध होता है उसका मुख्य प्रधान एक ही है और उस समूह के अंतर्गत तीन वस्तुएं हैं तो इस ये ध्यान रखना क्या कि विशिष्ट में दो हैं ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं और विशिष्ट कहने से उसके विशेषणों का आप नहीं।, नहीं होता है जब विशिष्टों का नहीं होता है तो विशिष्ट कहने से एक प्रधान और दो अप्रधान के समूह का ग्रहण हुआ बताइए विशिष्ट कहने से एक प्रधान और दो अप्रधान का ग्रहण हुआ तो कुल कितने हो गए प्रधान अप्रधान लेकर के ऐसा तो उसका एक देश और और इसमें भी इसमें अंश में इसमें समझाया है इसी पुस्तक में अंश भी समझाया है विशिष्ट वस्तु अंशो नाना प्रदेश दाकोर तुम तो ऐसा ब्रह्म सूत्र है चलिए ऐसा तो उसको किया है। तो अब कभी उसार सब बताएंगे अभी तो कट चलाना है ये तो ऐसे चल गया नहीं तो ये चलाना की बात नहीं है देखते हैं कल टाइम मिलेगा इसके बाद तो कट शुरू भी हो सकता है कल थोड़ा सा हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं है निपट जाए तो तो थोड़ा यही है सब विशेषता द्वैतीय आचार अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा इस प्रति के अनुसार यदि भी बहुत ध्यान देना द्वैत भी बहुत यहाँ पर द्वैतवादी करते हैं बोलो हाँ ही है न द्वैतवादी एवं अर्थ करते है ना ही और विशेषादी क्या करते हैं बोलो जैसा जैसा तो द्वैत वास्तविक हुआ नहीं हुआ अच्छा तो अब देना विशिष्टाद्वैत का क्या मतलब वे तो तो देखना में भी द्वैत जैसा होता है द्वित जैसा।, जैसा होता है तो ये देखेंगे तो यहाँ द्वैत जैसा होता है इसका मतलब द्वैत नहीं है विशिष्टाद्वैत भी क्या कहेगा द्वैत है? नहीं है तो कैसा द्वैत नहीं है स्वतंत्र तो द्वैत नहीं है जब तो स्वतंत्र द्वित जैसा होता है जब स्वतंत्र द्वीत तब इतर तर को देखता है तब क्या है कि, कि भिन्न कर्ता भिन्न कर्ण के द्वारा भिन्न दृष्टि को देखता है भिन्न कर्म को देखता है तो यहाँ पर क्या विशिष्टा द्वैत में भी जब द्वैत जैसा होता है मतलब क्या होता है जब स्वतंत्र वस्तु जैसी होती है तो यहाँ पर स्वतंत्र द्वैत जैसा ना स्वतंत्र द्वैत है नहीं बात है इस में तो स्वतंत्र द्वैत का भाव ही विशिष्टाद्वीत में मानेंगे सर्वथा द्वैत का भाव नहीं मानते नी थे लगाइए तो विशेषाद आचार्य अंता शास्त्र जनाम सर्वात्मा इस श्रुति के अनुसार यद्वैतमी भवती इस बृहदी के उत्तर भाग में आए उत्तर भाग में क्या आया है आत्मा पद कहाँ पर आया है यदतमी भवती तथ इतर इतरम पश्यती ये सर्व आत्म अभूत है ये सर्व आत्म अभूत इस बृहद श्रुति के उत्तर भाग में आये आत्मा पद का अर्थ अंत प्रविश नियंत्र करते हैं तो अब ध्यान देना अंत्रविश नियंत्र किस पदकार से करते हैं अंत्रविश्व नियंत्र अर्थ किस पदकार है अरे भाई अंत प्रविष नियंत्रता ये वाक्य नहीं दे वाक्य देखो पहले चलो अंत प्रविष्टा शास्त्र जन नाम सर्वात्मा इस प्रति के अनुसार यदिवैतम भगवती इस बृहदी के उत्तर भाग में उत्तर भाग क्या थी और आगे क्या यत्र है ये आ, ऐसा जो है ये उत्तर भाग है तो आत्मापद का क्या निकलते है बोलो देख कर बोलो पाठ कहा चल रहा है खोज पा रहे हम्म हम्म अब ज़्यादा आगे है है तो तो इसको ये होती क्यों राम बोलो आत्मा पर क्या किया गया अंतर प्रविष्ट नियंत्रण बोलते तो नहीं भाई राम आत्मापर्क ऐसा है ना अभी आप ये वाक्य देख लीजिए अपने से सबसे आचार्य ऐसी ले करके एक वाक्य पूरा देख लो फिर हमसे बोलो आपका हम समझाते समय किसी का मन जो है चेतनात्मक जगत पर सही है और पर ब्रह्म उसके आत्मा है हुँ। लगा हुँ। तो भेद निषेधक वाक्य जैसे नय नाना सिकिंचन हुँ? भेद निषेधक के अभ्रमात्मक भेद का निषेध करते हैं किसका निषेध करते हैं <द्राथण> ब्रह्मत्मक भेद का निषेध करेंगे नहीं, क्यों क्योंकि वह शास्त्र से सिद्ध है बताइए अब शास्त्र से सिद्ध भेद का शास्त्र निषेध करेगा यदि करेगा तो उनमत लाभ हो जाएगा है ना कौन अपलाप हो जाएगा शास्त्र लगाइए तो भेद निषेधक वाक्य अभ्रमात्मक भेद का निषेध करते हैं और ऐसा होने पर यह त्री द्वैतों में बोति तद इतर इतर परिस्थिति या पूर्व खंड पूर्व खंड मतलब पुर्वार या पूर्वाध स्वतंत्र वस्तंतर के अभाव का ही प्रतिपादन करता है वस्तंतर मतलब भेद स्वतंत्र भेद के अभाव का ही प्रतिपादन करता है जब द्वैत जैसा होता है मतलब द्वैत है वास्तव में कैसे कौन सा द्वैत है स्वतंत्र द्वैत है ना तो जैसा अद्वैती कहता है विशिष्ट अद्वैती भी कहेंगे जैसा पर कैसा स्वतंत्र द्वैतंत्र नहीं है नहीं। और देखो स्वतंत्र वस्तर के होने पर इतर इतर को देख सकता है इतर इतर को और किन्तु स्वतंत्र वस्तुअंतर है ही नहीं स्वतंत्र वेद है ही नहीं और ब्रह्मात्मक वेद को कैसे जानेंगे वेद से कैसे जानेंगे वेद वेदय के कम में या सूक्ष्मत्मक वेद सूक्ष्म है और इससे भी सूक्ष्म अद्वैत है तो तो मतलब है कि जब है भी जीरू, भी जीरू, भी जीरू कर्म कर्म है है, है जाता करने से से ज्ञान को जानता ना, ये तो वो क्या ना सब नो होने लगा सब कुछ परमात्मा भी होगा किसको देखेगा मतलब किस दे स्वतंत्र करण के द्वारा किस स्वंत्र वस्तु को जानेगा स्वतंत्र को जान सकता है नहीं बस यही मतलब तो कैसे व्यतन हुआ है स्वतंत्र स्वतंत्र व्यतन मकस वस्तु ज्ञान बंधन का नहीं वो वो कोई है है जानता इतना देख लो हो कि सब कुछ आत्मा ही हो गया सर्व शरीरक परमात्मा का अनुभव होने लगा है न उत्तरार्ध भाग इसी अद्वैत तत्व का प्रतिपादक है किसका सविशेषादेश और यह ही समग्र शास्त्रो का प्रधान प्रतिपाद्य है उस संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊ काम बहुश्याम तदैचद बहुश्यामेश तो यही बृहज कारण है ना हुआ परमात्मा नाम रूपों से विभक्त हुआ बृहज अण तद मतलब वो ब्रह्म नाम रूपाभ्याम हुआ ब्रह्म एव है ना <ुण> कि वह ब्रह्म ही हुआ नाम रूपा भयम ब्रह्म ही नाम रूप से विभक्त हुआ मतलब नाम रूपों से किसका विभाग हुआ ब्रह्म का <ुण> तो इसके अनुसार ये नाना नाम रूप किसके हैं ब्रह्म <ुण> के नाना नाम रूप मतलब भिन्न भिन्न नाम रूप किसके हैं ब्रह्म के तो ये ये तो ये भेद का प्रतिपादन कर रही ना सूची किसका प्रतिपादन कर रही है और नाना नाम रूप ब्रम्म के कैसे है चेतना चेतन के द्वारा कितना चेतन के ब्रह्म के ही नाम रूप है बताती में जैसे जो देखना देवदत्त नाम है तो वो परमात्मा का भी नाम हुआ कि नहीं हुआ घटपट जो है ये घटपट के द्वारा उसके अंतरात्मा ब्रह्म के भी नाम हो गए ना अच्छा तमाम योग इन श्रुतियों से ज्ञात होता है कि पर ब्रह्म ही अपने संकल्प से विचित्र चेतना चेतन रूप होने के कारण संकल्प से परमात्मा कैसे होते हैं चेतना चेतन, चेतन रूप तो जब परमात्मा संकल्प से चेतना चेतन रूप होते हैं तो परमात्मा से कैसा परमात्मा लेना है विशेष की सविशेषेष सविशेष लेना है ना विचित्र चेतना चेतन रूप होने के कारण नाना प्रकार वाला होकर स्थित है या ब्रह्मात्माक नाना प्रकार रूप भेद सिद्ध विशिष्ट ब्रह्म की एकता का विरोधी नहीं है ब्रह्मात्मक नाना प्रकार ब्रह्मात्मक भेद विशिष्ट ब्रह्म की एकता का विरोधी है क्या नहीं, नहीं इसका तो है। इसका विरोधी तो अब्रह्मात्मक भेद है विशिष्ट ब्रह्म की एकता का क्या विरोधी है अब्रह्मात्मक भेद अब है मतलब स्वतंत्र भेद है क्यों तो फिर जो स्वतंत्र भेद है तो उसे विशिष्ट ब्रम होगा नहीं होगा तो विशिष्ट ब्रह्म एक है और कुछ नहीं है विशिष्ट ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ये स्वतंत्र मानेंगे तो विशिष्ट ब्रह्म से अलग हो जाएगा ना वो तो एकता नहीं होगी इसलिए भेद के द्वारा इसी भेद का निषेध किया जाता है किस भेद का निषेध किया जाता है हाँ आज इतना ही लक्षित है अच्छा और वो देखो गुरुत्व द्रवत्व जो इनका था न्याय में गुरुत्व का क्या लक्षण है और वीडियो पता नहीं समझ आ रहा हां अपन